खल बध तुरत फिरे रघुबीरा सोह चाप करू लीरा आरत गिरा सुने जब सीता कह लक्ष्मण सन परम सब जाहु बेगी संकट यतिभा लक्ष्मन बिहसी कहा सुनु माता लय होई सपने हो संकट संक सोए दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े हाथ में धनुष और कमर में तर्कश शोभा दे रहा है इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाड़ी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी तुम शीघ्र ही जाओ तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं लक्ष्मण जी ने हंस कहा हे माता सुनो दिन के भृगुटी विलास भव के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है देसी राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मन मन मन डोलाओ बन दिस देव सौप सब हो चले जहां रावण सशिराहू तो लबी बीच दस कंधर देखा आवा निकट जती के बेसाओ जाके डर सुर या सुर खाही इस पर जब सीताजी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा वे सीता शी, जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहाँ चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहू रूप श्री राम जी थे रावण सुना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट पेट अन्न नहीं खाते के नाये चला भड़िया पंथ पग देत खगेसा रहन तेज तन बुद्धि बुधि बलसा नाना विधि करी कथा सुहाई राजनीति भय प्रीति कह सीता सुन जति गोसाई बोले हु बचन दुष्ट की नाय वही दस सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई चोरी के लिए चला कागभूषण जी कहते हैं हे गरुड़ जी इस प्रकार कुमार्ग पर रख रक, पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता सोना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुँह कर कुछ चुरा ले जाता है उसे भड़ियाई कहते हैं रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया सीता जी ने कहा हे hey, यति गुसाई सुनो तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे तब रावण निज रूप दिखावा भय सब नाम सुनावा रावण निज रूप दिखावा दई सभय जब नाम सुनावा कहसी ताधर धीर जुगाढ़ आई गया प्रभु रहु खल ताढ़ दिमिहर बनो क्षुद्र संसाहा दय से काल बस निश चरना सुनत बचन दस सेना चरण बंद सुख माना तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई उन्होंने गहरा धीर धर कर कहा अरे दुष्ट खड़ा तो रह प्रभु आ गए जैसे सिंह की स्त्री को तुक्ष खरगोश चाहे वैसे ही अरे राक्षसराज तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना क्रोधवंत तब राम सिरथ बैठा चला गगन पथया तुर भैरथ हा के न जा फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला किंतु डर के मारे उसके रथ हाँका नहीं जाता था